पर्सी लेन जूलियन जन्म अठारह सौ निन्यानवे मृत्यु 1975 शानदार केमिस्ट एक शाम पर्सी लेन जूलियन जूलियन अपने एलिमेंट्री स्कूल से उत्साहित होकर लौटा देखे पिताजी उसने अपने गणित की परीक्षा का रिजल्ट हवा में लहराया परसी को 80 प्रतिशत अंक मिले बहुत अच्छा उसके पिता मिस्टर जूलियन ने कहा बेटा अगली बार सौ अंक लाने का प्रयास करना पर्सी उन शब्दों को कभी नहीं भूला पर्सी जेम्स और एलिजाबेथ की पहली संतान था माँ बाप के अपने बेटे से बड़ी उम्मीद थी मेहनत और शिक्षा जूलियन परिवार के लिए बहुत मायने रखती थी परसी मोन्टो के मेरी अलाबामा में एक ऐसे स्कूल में गया जहां केवल अश्वेत बच्चे ही पढ़ते थे यहां पर यही कानून था गोरे और काले बच्चे वहां पर एक स्कूल में नहीं पढ़ सकते थे और अश्वेत बच्चों के स्कूलों का स्तर अक्सर काफी गिरा होता था एक दिन पर्सी गोरे बच्चों के की की स्कूल की तरफ चला उसने स्कूल की चार पर चढ़कर स्कूल की खिड़कियों को देखा वहाँ उसे बहुत से बच्चे केमिस्ट्री का के प्रयोग करते हुए दिखाई दिए मैं भी वो प्रयोग करना चाहता हूँ पर्सी नौ सौ बहुत सालों बाद परसी एक विख्यात केमिस्ट बना 1916 में परसी ने हाई स्कूल पास किया उसके बाद एक ट्रेन लेकर वो डेपो यूनिवर्सिटी इंडियाना गया सुरु में कॉलेज परसी के लिए आसान नहीं था वहां पर परसी ही एकमात्र अश्वेत छात्र था वहां के टीचर्स ने कहा कि उसके पहले वाले स्कूल ने उसे कॉलेज में पढ़ने के लिए अच्छी तरह तैयार नहीं किया था इसलिए पर्सी ने एक तरह से स्कूल और कॉलेज दोनों की पढ़ाई एक साथ टी उसने अपनी रोजी रोटी के लिए जूते पॉलिश की और होटलों में वेटर की नौकरी तक की परसी ने बड़ी मेहनत से पढ़ाई की उसे अपने कक्षा में केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा नंबर मिले 1920 में पर्सी को दप्पे वो यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री मिली सबसे ज़्यादा अंक मिलने के कारण परसी को फेयरवेल भाषण देने के लिए चुना गया पर्सी अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहता था पर किसी भी यूनिवर्सिटी ने उसे कभी स्वीकार नहीं किया इसलिए वो कुछ समय तक केमिस्ट्री पढ़ाता रहा फिर उन्नीस में कैम्ब्रिज मैसाच्यूसेस्ट मैसाचुसेट स्थित मशहूर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उसे दाखिला दिया एक साल बाद उसने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मास्टर्स की डिग्री हासिल की बाद में पर्सी ऑस्ट्रिया गया और वहां उसने यूनिवर्सिटी में काम किया उन्नीस में पर्सी यूनिवर्सिटी ऑफ बियना से केमिस्ट्री में डॉक्टर की उपाधि हासिल की अब सभी लोग पर्सी को डॉक्टर जुलियन कहकर बुलाते थे वियना में डॉक्टर जुलियन ने एक महत्वपूर्ण कोच किया पढ़ा कि की सोयाबीन की फलियों का दवाओं में उपयोग हो सकता था फिर सोयाबीन पर शोध किया उसके बाद वो देपो यूनिवर्सिटी में लौटा और अपने स्कूल की प्रयोगशाला में ही प्रयोग करने लगा बहुत प्रयासों और प्रयोगों के बाद पर्सी ने मोतियाबिंद यानी ग्लूकोमा के इलाज की दवा का इजाद किया ग्लूकोमा से लोग अंधे हो जाते थे जल्दी ही लोग डॉक्टर जूलियन के शोध के बारे में चर्चा करने लगे दुनिया भर से वैज्ञानिकों ने डॉक्टर जूलियन को बधाई दी। डॉक्टर जूलियन ने 24 दिसंबर उन्नीस को एना जॉनसन से शादी की बाद में उनके दो बच्चे हुए पसी जूनियर और फेथ उन्नीस में डॉक्टर जुलियन ने ग्लिदीन कंपनी के लिए काम करना शुरू किया यह कंपनी पेंट और वार्निस बनाती थी डॉक्टर जुलियन वहाँ पर सोयाबीन डिवीजन के भी प्रमुख थे ग्लीदिन कंपनी के काम के दौरान डॉक्टर जुलियन ने सोयाबिन के अनेकों इस्तेमाल खोज निकाले उन्होंने एयरोम का एरोफोम का आविष्कार किया जो जल्दी गैस और तेल को बुझाता था इस आग बुझने वाले एयरोम ने दूसरे महायुद्ध में हजारों सैनिकों की जान बचाई उन्होंने एक नए प्रकार के कोर्थिसन का अविष्कार किया जो गठिया में जोड़ों के दर्द से आराम पहुंचाता था उन्नीस में डॉक्टर जुलियन ने ग्लिदिन कंपनी छोड़ दी और खुद की अपनी कंपनी शुरू की उसका नाम था जुलियन लेबोरेटरी कंपनी का एक दफ्तर शिकागो और दूसरा दफ्तर मेक्सिको में था उनकी कंपनी बहुत सफल रही छः साल बाद डॉक्टर जुलियन ने अपनी कंपनी को करोड़ों डॉलर में बेच दिया डॉक्टर जुलियन को अनेकों सम्मान और अवार्ड मिले उन्होंने अश्वेत और महिलाओं के सम्मान के लिए संघर्ष किया उन्होंने अन्य अश्वेत प्रोफेशनल्स को संगठित किया उन्होंने धन इकट्ठा किया और उसे सिविल राइट्स मूवमेंट के संघर्ष को आगे बढ़ाया डॉक्टर जूलियन भावी पीढ़ियों की मदद करना चाहते थे वे चाहते थे कि वैज्ञानिकों को उनकी काबिलियत के हिसाब से नौकरियाँ मिले उनकी चमड़ी के रंग के हिसाब से नहीं आज पर्सी जूलियन का विज्ञान के क्षेत्र में काम दुनिया भर में सभी नष्ट के लोगों की मदद करता है डॉक्टर जुलियन का देहांत उन्नीस 19 अप्रैल उन्नीस को हुआ उन्नीस में उन्हें इन्वेंटर्स हॉल ऑफ फेम एक्रोन ओहायो में शामिल किया गया